महाभारत द्रोण पर्व पंचष्ट अधिक शतमोध्याय दोनों सेनाओं का युद्ध और कृतवर्मा द्वारा युधिष्ठिर की पराजय संजय उवाच वर्तमारौद्रे रात्रिदेव सांपते धर्म पुत्र अब्रवीत पांडवा से पंचाला से सोमकन अभिद्रवत थ्रोण देव जिघा संजय कहते हैं प्रजानाथ जब संपूर्ण भूतों का विनाश करने वाला भयंकर रात्रि रात्रुद्ध आरंभ हुआ उस समय धर्मपुत्र ने पांडवों और पांचाल से कहा दौड़ो पर ही उन्हें मार डालने की इच्छा से आक्रमण करो वचना संजया तथा द्रोण मेवाभ्यवर्त नो भैरवान राजन राजा युधिष्ठिर के आदेश से पांचाल और संजय भयानक गर्जना करते हुए द्रोणाचार्य पर ही टूट पड़े यथाशक्ति यथोत्साह यथा, यथा सत्व तयुगे वे सबके सब, सब अमरस में भरे हुए थे और युद्ध स्थल में अपनी शक्ति उत्साह एवं धैर्य के अनुसार बारंबार गर्जना करते हुए द्रोणाचार्य पर चढ़ आए। कृतवर्मा समायादीपम जैसे मत हाथी किसी मत हाथी पर आक्रमण कर रहा हो उसी प्रकार युधेश् को द्रोणाचार्य पर धावा करते देख पुत्र ने आगे बढ़कर उन्हें रोका भूरी संग्राम मूर्धनी राजन युद्ध के मुहाने पर चारों ओर बाणों की बौछार करते हुए शिनी पौत्र सात्विकी पर गुरुवंशी भूरी ने धावा किया सहदेव अथाया तम द्रोण प्रेपारत कर्णो वै कर्तनों राजन द्वार आमास द्रोणाचार्य को पकड़ने के लिए आते हुए महारथी पांडपुत्र सहदेव को वैकर्तन कर्तन कर्ण ने रोका भीमसेनम अथाया तम व्यादिता स्वयं दुर्योधन राज प्रतीप मृत्यु मुहबाए यमराज के समान अथवा विपक्षी बनकर आई हुई मृत्यु के समान भीम से राजन, राजन संपूर्ण युद्ध कला में कुशल योद्धाओं में श्रेष्ठ नकुल को सुबल पुत्र शकुनी ने शीघ्रता पूर्वक आकर रोका शिखंडीन कृपा सारद्वतो राजयुगे नरेश्वर रस्य आते हुए रथियों में श्रेष्ठ शिखंडी को युद्ध में शरद्वान के पुत्र त्रिपाचार्य ने प्रतिशासनो महाराज यतो यत। महाराज मयूर के समान रंग वाले घोड़ों द्वारा आते हुए प्रयत्नशील प्रतिबिंध्य को दुस्सासन ने प्रयत्न पूर्वक रोका भयम से माया सत विशारद अस्वस्थाम महाराज सैकड़ों मायाओं के प्रयोग में कुशल भीम कुमार राक्षस को आते देख अस्वस्थामा ने रोका द्रुप ससेन्यम सपदानुगम सैन्य समरे वारे द्रोण प्रेप सम्रांगन में द्रोण को पराजित करने की इच्छा वाले सेना और सेवकों सहित से महारथी द्रुपद को विराटम द्रोणस्य वृक्ष राज संक्रो वार भारत भारत द्रोण को मारने के उद्देश्य से शीघ्रता प्रोक आते हुए राजा विराट को अत्यंत क्रोध में भरे हुए मद्र राज सल्य दिया सतानेकमाया तम नाकुमृत रणे चित्रसेनोधा सर द्रोण परीवया इच्छा से रण क्षेत्र में वेग पूर्वक आते हुए ने अपने बाणों द्वारा तुरंत रोक दिया अर्जुनम तुधाम महारत अहाराज राक्षसेंद्रो निवार्यत महाराज, राक्ष महाराज कौरव सेना पर धावा करते हुए योद्धाओं में श्रेष्ठ महारथी अर्जुन को राक्षस राज अनबुस ने रोका तथा द्रोणम महे श्वासम घन तम सातृवान्णई दृष्टुम इसी प्रकार रणभूम शत्रु सैनिकों का संघार करने वाले हर्ष और उत्साह से युक्त द्रोणाचार्य को पांचाल राजकुमार धृष्ठ ने आगे बढ़ने से रोक दिया अथान्यान पांड पुत्राणाम समायाता महारथान ताबकार थो राज राजन इसी तरह आक्रमण करने वाले पांडव पक्ष के अन्य महारथियों को आपकी सेना के महारथियों ने बलपूर्वक रोका। महामृधे योध मृद उस महासमर में सैकड़ों और हजारों हाथी सवार तुरंत ही विपक्षी गजारोहियों से परस्पर जूझने और सैनिकों को लगे। परस्परम राजन रात के समय एक दूसरे पर वेग से धाबा करते हुए घोड़े पंख पर्वतों के समान दिखाई देते थे साधन साध भी पृथक पृथक महाराज हाथ में प्रास शक्ति और दृष्टि धारण किए घुड़सवार सैनिक पृथक पृथक गर्जना करते हुए शत्रु पक्ष के घुड़सवारों के साथ युद्ध कर रहे थे नास्तु बहुव परस्परम गदा गुसलश्च नाना सस्युग उस युद्ध स्थल में बहुसंख्यक पैदल मनुष्य गदा और मूसल आदि नाना प्रकार के अस्त्रों द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण करते थे कृतवर महातुहा धर्म पुत्रम युधिष्ठिर जैसे उत्ताल तरंगों वाले महासागर को तटभूमि रोक देती है उसी प्रकार धर्मपुत्र युधि को अत्यंत क्रोध में भरे हुए हृदय पुत्र कृतवर्मा ने रोक दिया युधिष्ठिर विध्वा पंचभिरा सु कृतवर्मा को पहले पांच से घायल करके फिर से बिंध डाला और कहा खड़ा रह खड़ा रह कृतवर्मा तु संक्रुद्धो धर्म पुत्र धनुष्चिदे न तम चिव्याध सप्त माननी नरे तब अत्य कुपित हुए कृष्ण वर्मा ने भी एक भल् से धर्मपत्र का धनुष काट दिया और उन्हें भी सात बाणों से बिन डाला अथान्य धनुराधाय धर्म पुत्रो महारथ हार्दिक चंदस भिणी बाहोरू तदनंतर महारथी धर्मकुमार कुमार ने दूसरा धनुष लेकर कृतवर्मा की छाती और भुजाओं में दस मान मारे विद्धो धर्म अच्छा आर्य धर्मपुत्र के बाण से घायल होकर कृतवर्मा कापने लगा और उसने क्रोधपूर्वक युधिटि को भी साथ बाण मारे तस्य पार्थो तस्थो धनुष्ठिपम पंचराज राजन तब कुंती कुमार युधिठी ने कृतवर्मा के धनुष और दस्ताने को काट कर उसके ऊपर पांच तीखे बाण चलाए जो शिला पर तेज किए गए थे तेतस्य जैसे सर्प में घुस जाते हैं उसी प्रकार कृतवर्मा के बहुमूल्य कवच छिन्न भिन्न करके धरती फाड़कर उसके भीतर घुस गए अक्षण सा ने पलक मारते मारते दूसरा धुंस हाथ में लेकर पांडुपुत्र युधिष्ठिर को साठ और उनके सारथी को नौ बाणों से घायल कर दिया तस्य तस्त मांडव भुज गोप भरत श्रेठेन्या महदनो भरत तब अमे आत्मल से संपन्न पांडुनंदन ने अपने विशाल युदेठ को रथ पर रखकर कृतवर्मा पर एक सर्पा का शक्ति चलाई सा हेम चेत्रा महते पांडवे न प्रेरिता निर्भिध्य दक्षिण बाहू प्राविशरण इतलम पांडुकुमार युधिष्ठिर की चलाई हुई वसुवर्ण विचित्र विशाल शक्ति कृतवर्मा की दाहिनी भुजा को छेद कर धरती में समा गयी काले तो पार्थ गृह उसी समय युधिष्ठिर ने पुनरधन साथ में देकर झुके ही गाठ वाले बाणो द्वारा कृतवर्मा को ढक दिया ततस्तु समूरो विष्णु नाम प्रवरो यश सूतर फिर तो विष्णुवंश के सूर्य श्रेष्ठ महारथी कृत्वर्मा ने सम्रांगण में आधे निमेश में ही युधिष्ठिर को घोड़ों सारथी और रत्नहीन कर दिया ततस्तु पांडव ज्येष्ठ खगम चरम समाधते से बर्मन तब जेष्ठ पांडव जिदेट ने ढाल तलवार हाथ में ले ली किंतु कृतवर्मा ने रण क्षेत्र में तीखे बाढ़ मारकर उनके उस खड्ग को नष्ट कर दिया तोमरम तो तथो तो तो गृह्य स्वर्ण दंडम दुरासत हार्दिक तब सम्रांगण में जुधिष्ट ने सुवर्ण में दंड से युक्त दुर्धर्ष तोमर हाथ में लेकर उसे तुरंत ही कृतवर्मा पर चला दिया तमापत सहसा धर्म राज्युत हार्दिक्य छेद हार्दिक धर्मरात्र के हाथ से छूटकर सहसा अपने ऊपर आते हुए उस तोमर के सिद्धस्त कृतवर्मा ने हुए से दो टुकड़े कर दिए तथा तब युद्ध में कृतवर्मा ने सैकड़ों बाणों से धर्मपुत्र युद्ध को धक दिया और अत्यंत कुपित होकर उसने उनके कवच को भी तीखे बाणों से विदीर्ण कर डाला असर हादक्य सरसंच कवचं तन्महाधनम व्यसीत्रे राजा जालमेंवामरात राजन कृतवर्मा के बाणों से आच्छादित हुआ वह मूल्य कवच आकाश से तारों के समुदाय की भांति रणभूमि में बिखर गया स छिन्न धर्म छिन्न वर्मा शरा अपी दृणा तुणम इस प्रकार धनुष कट जाने रथ नष्ट होने और कवच छिन्न भिन्न हो जाने पर बाणों से पीड़ित हुए धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत ही युद्ध से पलायन कर चक्रमेवा को कर महात्मा द्रोण के रथ चक्र की ही रक्षा करने लगा इत महाभारते द्रोण परमि घटोत्क परमि रात्रि युद्धे युधिष्ठिरा प पंचषष्ट अधिकततमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कच वध पर्व में रात्रि युद्ध के अवसर पर युद्धिष्ठर का पलायन विषयक एक सौ पैंसठवा अध्याय पूरा हुआ